संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व दुर्योधन का सरोवर में प्रवेश और का हसीनापुर जाना संजय कहते हैं महाराज तदनंतर सपने के अनुचर क्रोध में भर गए और प्राणों का मोह छोड़कर उन्होंने पांडवों को चारों ओर से घेर लिया किंतु अर्जुन और भीमसेन ने उनकी प्रगति रोक दी वे लोग शक्ति रिष्टि और प्रास हाथ में लीकर हृदय को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ रहे थे परंतु अर्जुन ने गांधी के द्वारा उनका संकल्प व्यर्थ कर दिया उन्होंने भल मार कर उन योद्धाओं की आए, सहित भुजाओं तथा तो दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ उसने मरने के बचे मरने से बचे हुए सब योद्धाओं को एकत्रित किया उनमे सौ तो रथी थे और बाकी कुछ हाथी सवार घुड़सवार और पैदल थे सबके इकट्ठे हो जाने पर दुर्योधन ने उनसे कहा वीरों तुम लोग पांडुओं को उनके मित्रों सहित मार डालो साथ ही सेना सहित का भी संहार कर डालो इसके बाद शीघ्र मेरे पास लौट आना दुर्योधन की आज्ञा सिरोधार्य कर वे रणोन्मत्त वीर पांडवों की ओर दौड़े उन्हें आते देख पांडव भी बाणों की बौछार करने लगे कुछ ही क्षणों में वह सेना पांडवों के हाथ से मारी गई उसे कोई भी बचाने वाला न मिला वह युद्ध के लिए प्रस्थित तो हुई मगर भय के मारे ठहर नहीं सकी पांडव दल के बहुत से सैनिकों ने मिलकर आपके उन का कुछ ही में सफाया कर डाला। उनमें से एक भी सिपाही नहीं बचा महाराज, आपके पुत्र ने ग्यारह अक्षोणी सेना इकट्ठी की थी किंतु तो पांडव और संजय ने सबका अंत कर डाला आपकी ओर से लड़ने वाले हजारों राजाओं में केवल एक दुर्योधन ही उस समय जीवित दिखाई पड़ा वह भी बहुत घायल हो चुका था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 अकेला हो जाने पर मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन ने क्या किया संजय ने कहा महाराज उस समय पांडवों के पास 2000 हजार रथी सात हाथी सवार 5000 हजार घुड़सवार और 10000 पैदल थे उनके इतनी सेना अभी बची हुई थी राजा दुर्योधन जब अकेला हो गया और उसे समरभूम में कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई पड़ा तो अपने मरे हुए घोड़ों को वही छोड़कर वह पूर्व दिशा की ओर पैदल ही भागा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 उस समय अपनी सेना का संघार देखकर उसका हृदय शोक में संतप्त हो रहा था राजन दुर्योधन की सेना में कई लाख वीर थे किन्तु उस समय किस्वस्था कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के सिवा कोई भी जीवित नहीं दिखाई पड़ता था मुझे कैद में पड़ा देख निष्ठम ने सात्ी से हंसकर कहा इसको कैद करके क्या करना है इसके जीवित रहने से अपना कोई लाभ तो है ही नहीं उसकी बात सुनकर सात्तिकी ने मेरा वध करने के लिए तीखी तलवार उठाई श्री जी वेदा वहां प्रकट होकर कहा संजय को जीवित छोड़ दो, इसे किसी तरह मारना नहीं। व्यास जी की बात सुनकर दोनकरी ने मुझसे कहा संजय जा अपना कल्याण साधन कर उसके आज्ञा पाकर संध्या के समय में वहां से हस्तनापुर के लिए प्रस्थित हुआ उस समय मेरे पास न कवच था न कोई हथियार चलते चलते जब मैं एक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 सुनकर वह थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा इसके बाद उसने अपने भाइयों और सेना का हाल पूछा मैंने भी जो कुछ आंखों देखा था वह सब बात बता दिया। और कहा राजन, तुम्हारे भाई मारे गए और सारी सेना का संहार हो गया रणभूमि से चलते समय व्यास जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पक्ष में तीन ही महारथी बज गए हैं यह सुनकर उसने कहा संजय तुम प्रज्ञा महाराज से जाकर कहना कि आपका पुत्र दुर्योधन उस महासंग्राम से जीवित बचकर पानी से भरे सरोवर में सो रहा है वह बहुत घायल हो चुका है करकर दुर्योधन ने उस सरोवर में प्रवेश किया और माया से उसका पानी बांध दिया इसके बाद कृपाचार्य अस्वस्था और कृतवर्मा भी उधर ही आ निकले इन तीनों महारथियों के घोड़े बहुत थक गए थे मेरे पास आकर उन्होंने कहा संजय सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो फिर वे लोग आपके पुत्र का समाचार पूछते हुए बोले संजय क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित हैं तब मैंने उन लोगों से दुर्योधन का कुशल समाचार बताया तथा दुर्योधन ने मुझे जो संदेश दिया था वह भी कर सुनाया और वह जिस सरोवर में घुसा था उसे भी दिखा दिया मेरी बात सुनकर वे महारथी थोड़ी देर तक वहां विलाप करते रहे किन्तु पांडुओं को रण में खड़े देख वहां से भाग चले उन्होंने मुझे भी कृपाचार्य के रथ पर बैठा बिठा लिया फिर सब लोग छावनी पर आ गए सूर्यास्त निकट था छावनी के पहरेदार घबराए हुए थे आपके पुत्रों का मरण सुनकर वे सब एक साथ रो पड़े तदनंतर स्त्रियों की रक्षा में नियुक्त हुए वृद्ध पुरुषों ने राजनयिकों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थान करने का विचार किया बेचारी रानिया पतियों के मरण का समाचार सुनकर कुर्री के समान मिलाप करने लगी वे हाय हाय करती हुई हाथों से सिर और छाती पीटने लगी उनका करुण चारों ओर फैल गया। राजमंत्री व्याकुल हो उठे, उनका गला भर आया। वे रानियों रानियों के सांस को लेकर नगर की ओर प्रस्थित हुए साथ में रक्षा करने के लिए छड़ीदार सिपाही भी थे रक्षा करने वाले सिपाही रथ पर बैठकर कर अपने स्त्रियों को सांस ले नगर की ओर जा रहे थे राजमहल में रहने पर जिन रानियों को सूर्य भी नहीं देख पाते थे उन्हें ही नगर को जाते समय साधारण लोग भी देख रहे थे उस समय ग्वालिय और भेड़ चराने वाले तक भीमसेन के डर से नगर की ओर भाग रहे थे उस भगदड़ के समय युषु शोक से मूर्चित हो मन ही मन सोचने लगा भयंकर पराक्रम करने वाले पांडुओं ने जारह अपछी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन को परास्त कर दिया उसके सब भाइयों को मार डाला और भीष्म जैसे कौरव वीर भी मौत के घाट उतर गए भाग्यवश केवल मैं बच गया हूँ दुर्योधन के मंत्री रानियों को सांस लेकर नगर की ओर भागे जा रहे हैं अब उचित यही होगा कि मैं भी युधिष्ठिर तथा भीमसेन से पूछकर उनके साथ नगर में जाऊं यह सोचकर उसने युधिष्ठिर और भीमसेन से अपना मनोभाव प्रकट किया राजा युधिष्ठिर बड़े दयालु हैं युशु की बात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे छाती से लगाकर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी तब युव ने अपने रथ में बैठकर घोड़ों को बड़ी तेजी के साथ हाका और राजनई राजो को भी साथ लेकर नगर में प्रवेश किया उस समय सूर्यास्त हो रहा था नगर में पहुंचते ही उसका गला भर आया आंखों से आंसुओं की धारा बह चली इसी अवस्था में उसे विदुर जी मिल गए उसे देखते ही विदुर जी के नेत्रो से भी अश्र प्रवाह जारी हो गया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 विपत्ति में डूब कर दुख खपाते हुए राजा को धैर्य देने के लिए केवल तुम ही जीवित हो आज यहाँ रहकर विश्राम करो कल सवेरे ही युधिष्ठिर के पास चले जाना। यह जा कहकर विदुष बहाते हुए चले उन्होंने युसु को राजभवन में भेजकर स्वयं भी प्रवेश किया उस समय वहा नगर और प्रांत के लोग एकत्रित होकर बड़े दुख से हाहाकार कर रहे थे वह भवन आनंद शून्य और श्रीहीन दिखाई देता था राजमहल की यह अवस्था देख विदुल को बड़ा कष्ट हुआ वे मन ही मन बिकल हो धीरे धीरे उच्छ्वास लेते हुए वहां से लौटकर नगर में चले गए जोशी ने वह रात अपने ही घर में रहकर व्यतीत की